अयथा वस्त वस्तु फल काली सोय संवादि अयथावस्तु विज्ञा जो भी वस्तु जैसा है वैसा नहीं बस तो ये विपरीत ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया उसका उसको अयथा वस्तु विज्ञान फलम लभ्य ईप्सित उससे भी ईप्सित फल की प्राप्ति होती जो फल है उसका प्राप्ति हो जाएगी देखा है बहुत लंबा नारियल का पेड़ जैसे होता वो उंचा उंचा। काला काला फल लगता है है? तो तोड़ेंगे अंदर में तीन का बड़ा ठंडा मीठा गर्मी के दिनों में बहुत होता है काला काला न पानी पानी ना का होता है वो अलग वो दूसरा खजूर का पेड़ ताड़ बोलते हैं ताड़ी ताड़ी असल में वो होता है इसी फल के ही आज आजकल यहाँ पेड़ होता नहीं है इसे लोग क्या करते हैं खजूर का पेड़ से निकले को भी ताड़ी बोल देते हैं नहीं तो ताड़ का जो दृश्य निकाला है उसको ताड़ी बोला वो तो फल से नहीं निकलता है बस वो तो पेड़ में छेद करके पतला करके छोड़ नीचे बांध देते हैं घड़े और उसमें टप टप टप करके रहते हैं वो तप तप तप है। तो ताड़ वृक्ष का यही वही ताड़ वृक्ष है ये उसी का फल की बात हो रही है, काला फल हाँ दक्षिण तो बहुत होता है तमोग नहीं, नहीं नहीं उसमें भी है चार बजे सुबह के भीतर यदि पिया जाए वो अमृत है तमोगुनी नहीं है सात्विक सूर्य के हल्की किरण रहते हैं ना बजे बाद वहाँ से शुरू हो जाए धीरे धीरे खट्टा पड़ा जाए तमुगोड़ी होते जाता है पांच बजे तो बिल्कुल बेकार हो जाता है वो दारू बन जाता है चार बजे तक तो इसलिए लोग क्या है जो डायबिटीज वगैरह बीमारी के लिए तो दवाई ही है कई बीमारियों के लिए सबसे बढ़िया दवाई लेना चार बजे के अंदर चढ़ा उतरवा के पी लो तो आप सब भी पी सकते चार बजे पहले पी लो दारू है अभी तो खट्टा पर भी नहीं रहता हो मीठा जल होता है खट्टापन सूर्य किरण से होता है सूर्य का किरण जैसे पड़ने लगता है प्रकाश पड़ने लगता है वैसे वैसे वो खट्टा बढ़ते जाता है उसका तब नहीं हो जाता है उससे पहले अमृत के समान है, सबसे बढ़िया दवाई आयुर्वेद में इसका वर्णन है। कई रोगों के लिए कहा उन्होंने सवेरे शेयर करते हुए निकल जाओ तीन बजे डोल के बहाने वहां उताड़ी पी लो डोल कर गया लेकिन चार बजे बात नहीं जहां उषाकालीन प्रकाश निकलता है वहीं से शुरू हो जाता है उसका रजगुड़ी और तमगुणी होना उससे पहले का हर चीज में लक्षण है कब क्या लिया जाए तो कैसा हो जाता है और जितने भी आसव क्या है एक तरह से दारू तो है जितने भी आ रिद्राक्ष आसो यह आसो वह दुनिया पर रहना आसो ग्रह एक तरह से अल्कोहल है उसमें स्वतः बनता है उसमें यही अंतर है उसके बिना तो सड़ जाएगा पानी जितने भी टॉनिक होते हैं उसे लिखा रहता है अल्कोहल कितना परसेंटेज रहता है जितने भी हाँ खांसी की दवा में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नींद आना तो जरूर नींद आएगा ना तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होएगा उसको खांसी वाले को खोख करते रहेगा जगते रहेगा बार बार और बीमारी बढ़ेगी इसलिए खांसी की दवा में तो दमे की दवाईयों में सब में तो जरूर होता है नशा सुला देता है खैर यथा वस्तु विज्ञान कागत की बात हो रही थी वो फल चाह रहा था मिल नहीं रहा था इतने में एक कौवा आके बैठ गया जैसे कौवा आके बैठा खट से टूट गया वो फल तो मिल गया दुर्भाग्य तो मिल गया ना पर रास्ता मिल नहीं रहा था कौवा आके बैठना ताल का गिरना यदि कौवा ने फल पर नहीं बैठा तो प्रसंगिक कह गया कौवा आया बैठा हुआ उसके पत्तों पे पेड़ के एत्र में फल भी गिर गया बालक को फल मिल गया भाग्य से मिलना इसको बोलते हैं काकताली उसी प्रकार से आप भ्रम के वो लेकर के जा रहे हैं लेकिन भाग्य से क्या हो गया फल मिल गया जब चाहते फल मिल गया सारी उपासना ऐसे ही आप भ्रम को लेकर उपासना करते हैं पुण्य प्रताप के क्या कारण क्या हो जाता है पुण्य बढ़ेगा उससे तो भावन उस भावना के कारण उस पुण्य के उपाधार पर आपको फल प्राप्त होगा काकतालीसा जो होता है वह यहाँ संवाद भ्रम उचित संवाद भ्रम कहते हैं विहितात विता हो पुराणों में उपरिषदों में वगैरह में क्या था वो विहित था नी में करना क्या है उपरिषद में विहित विहित है हो विधायक अविहित भ्रांति हो मन में ब्रह्म की उपासना सूर्य में ब्रह्म की भावना करो बोला ये सब क्या था विहित संवाद भ्रम और लोक में जो देखा था आपने वो अविहित संवादी भ्रम था यह विहित पविद्वा यस्थावस्तु विज्ञा जो अयथवस्तु विज्ञान विश्वस विपरीत ज्ञा विप्रीत ब्रह्मी ईत्तम फल्स में अभिलजे काकताल्याय दीवगत लैबगत प्राप्त जे सोयने का नाम ही संवाद ब्रह्म कहे नहमोपाससन सेथवस्त विषय से कथम संज्ञान साध्यम मुक्ति फल प्रदत्तम इत्याशं उपासना, उपासना है भी छोटे मोटे फलों की प्राप्ति से आग अलग है, है? लेकिन ज्ञान मात्र साधा क्या बोला वहां पर एकमात्र ज्ञान ही है साधन इसका मोक्ष के लिए और कोई रास्ता नहीं ज्ञाना देव कई बंद ऐसे फल को आप बोल रहे हो उपासना से मिल जाएगा तो कैसे हो गए पूर्व पक्ष संवादी भ्रम देव इतना अन्य संवादी ब्रह्म में यहां भी संवादि ब्रह्म से फल प्राप्तने कोई दिक्कत नहीं है स्वयं भ्रमों पर संवादी यथा सम्यक फलप्रद ब्रह्म तत्वोपासनाथा मुक्ति फल प्रदा स्वयं भ्रम रूप होने के बावजूद भी जैसे संवाद भ्रम क्या करते हैं सम्यक फल को प्रदान करते हैं उसी प्रकार से ब्रह्म ब्रह्मतत्व की उपासना भी तथा मुक्ति फल मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाली होगी ही मनो ब्रह्मत्म ज्ञाप्त उपासना क्रिय अज्ञात प्रश्न उठ रहा है ब्रह्म को आप जान के उपासना कर रहे हो कि न जान के उपासना करते हो जान के कर रहे हो तो ब्रह्म नहीं न जान के कर रहे हो तो ब्रह्म माना जाएगा पूर्व पक्षी करता है ये जान के कर रहा है फिर जब जान ही लिया तो करने की जरूरत ही क्या जब ब्रह्म को जान ही लिया आपने फिर उपासना करने की जरूरत क्या रहेगी इसे जान करके तो कर नहीं सकते कोई उपासना जानने के बाद करना कुछ नहीं रह जाता है कृतकृत्यम तो अब अज्ञान अब्ञान कर रहा है तो विषय का ही ज्ञान नहीं उसको ब्रह्मी नहीं जानता वो उपासना पूर्व पक्ष ने जाल बिछाया जान के भी, भी उपासना नहीं कर सकते न जान के भी उपासना नहीं कर सकते है ज्ञातो ब्रह्मतम ज्ञात उपासना वाह आद्य उपासना वही अर्थम प्रश्न जान के करने के बाद गहराते हो उपासना ही करते मोक्ष का साधन ज्ञान है तो द्वितीय विषय में विषय का ज्ञान ही नहीं है जिसकी उपासना करना वही वो जानता नहीं तो उपासना क्या करेगा इत्यासं तब सिद्धांति कहता है परोक्ष ज्ञान को लेकर उपासना करते सारी जो है उपासना अब भगवान को किसने देखा है देख के तुम मूर्ति उपासना कर रहे हो देख के लिए फिर मूर्ति उपासना कर जोड़ क्या रह जाता है नहीं देखे करोगे इसका मतलब क्या परोक्ष ज्ञान आपको है आप मान रहे हो कोई भगवान विष्णु नाम का चीज है कोई ईश्वर है वो सामर्थ्यवान है शास्त्रों से आपने जाना है अब इसलिए उसकी पूजा करते हैं इसीलिए यहाँ पर क्या देखो उसी प्रया पर भी परोक्ष ज्ञान को लेकर के भी उपासना हो सकती है अप्रोक्षित ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं वेदांत ब्रह्मतम परोक्ष ब्रह्मतत्व अखंडिक रसात्मक वेदांत शास्त्रों से हमने क्या जानना उस ब्रह्मतत्व को जाना कैसा ब्रह्मतत्व है वो अखंडिक रसात्मक ब्रह्मतत्व को हमने जाना है कहीं जाना भी कैसे वो परोक्षम अवगम्य परोक्ष ज्ञान हुआ अनुभूति हुई नहीं है ना सच्चिदानंद गण अखंड ही ब्रह्म तत्व हमने परोक्ष और रूपे नी ऐसा जो ब्रह्म है वो मैं हूँ ऐसे उपासना करता है ये जो में वर्णन किया गया है सत्यम ज्ञान ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म है प्रज्ञान इत्यादि उसने खुद भैंस था क्या वो फिर भैंस मई हूं करके भ्रम कर लिया और उसके द्वारा चला गाड़ी और ब्रह्म तक पहुंच गया इसी तो प्रकार यहां पर भी कहते हैं वेदांत शास्त्रों से हम केवल परोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी परोक्ष ज्ञान को लेकर के अपने साथ ताला कर लिया वेदार्श जो परोक्ष ज्ञान के विषय भूता आदर्श ब्रह्म हम जान रहे हैं परिशदों से वह ब्रह्म ब्रह्मी हूं ऐसी उपासना अयम अभिप्राय कहने का अभिप्राय क्या है स्वयं टीका गार्मा ब्रह्मत्मिक अप्रोक्ष ज्ञान से मोक्षता अनुत्पन्नता देखो ब्रह्मात्मक तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान ये क्या है मोक्ष का साधन वो अनुत्पन्न है वो नहीं हमारे पास इसलिए न उपासना वही अर्थम इसलिए उपासनाथ नहीं हो रहा है ज्ञान है कौन सा ज्ञान है हमारे पास जीव ब्रह्मत्मक तत्व का ही ज्ञान है ये नो कौन सा ज्ञान है जीव ब्रह्मत्मक तत्व का परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान मोक्ष का साधन था वो ज्ञान होता है तो उसके बाद उपासना व्यक्त कह सकते थे एंड वो ज्ञान नहीं है तो शास्त्र से हम शब्दों से जानी ही है केवल अनुभव नहीं, नहीं प्रैक्टिकल नहीं हुआ है इसीलिए वो व्यक्ति उपासना कर सकता है इसी को निगुण ब्रह्म उपासना कर शास्त्रा परोक्ष अवगत क्योंकि शास्त्र से केवल परोक्ष रूप में हमने जान लिया है ब्रह्म उपासना विषय इसलिए ब्रह्म क्या हो गया उपासना का विषय हो गया उपास्य गोचरस्य उपासने उपास्य उपास्यूता जो ब्रह्म जो विषय उसका परोक्ष का क्या स्वरूप होता है ऐसी आकांक्षार जवाब है कदा प्रत्येक व्यक्ति शास्त्राष्णावत्त अस्थि ब्रह्मेद सा मत्रा ही। इसरे क्या बस क्या कहा अस्ति अस्ति बस करके उसको से मालूम हो रहा है ब्रह्म है और शास्त्र ने कह दिया वो ब्रह्म तुम हो ले हमें अनुभव करना पड़ेगा वो ब्रह्म मई हूं पहले शास्त्र क्या कहता है ब्रह्म है ये परोक्ष ज्ञान है और वही शास्त्र आगे बढ़कर कहा वह ब्रह्म कहाँ है पूछोगे तो तो तुम ही हो, अब सब समझ में तुम्हें अरे ही हूं क्या इसका मुझे समझना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूं तो कैसे जान अनुभव करूंगा उसको इसम ब्रह्मा चंदन करना यही उपासना प्रत्येक अनुख्य अहम के उल्लेख नहीं हुआ पहले ब्रह्मा अहम अश्मी पहले उल्लेख नहीं होता है पहले क्या उल्लेख हुआ प्रत्येक व्यक्ति नहीं हुआ मानी जीव का उल्लेख नहीं किया जाता है शास्त्राद उसी प्रकार जिस प्रकार से विष्णु आदि मूर्तिवत विष्णु आदि का मूर्ति के समान उस मूर्ति में विष्णु की भावना कर रहे हैं ना लेकिन यह विष्णु है इस हो जिसको शास्त्र से उस विष्णु के बारे में तुमने जाना है केवल शास्त्रों से विष्णु के बारे में जाना और उसको कहा घटाया आपने एक मूर्ति में उसके ध्यान का श्लोक आदि श्लोक पढ़ लिया अपना हाथ चार हाँ बना दिया उसका, है कि नहीं? अच्छा एक हाथ हाँ हाँ बनी आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटे सम्छा ये श्लोक सुना गणेश जी को बनाया अपने वक्रतुण्ड महाकायू पिटू बनाना पड़ेगा ना इसे महाकाय बोल दिया है का है नहीं बोला शब्द से जाना है देखा किसी ने नहीं बना करके भावना करते यही तो बात है ना किसी ने अनुभव किया है वो भी हमें विश्वास कर रहे हैं हम हमें क्या मालूम ऋषि ने अनुभव किया कि नहीं किया इसमें भी श्रद्धा है ऋषि लोगों ने अनुभव करके बोला है इसलिए आज भी हम उसको करेंगे तो अनुभव जैसे माता पिता ने अनुभव करके कुछ बात कहा था अरे मिर्ची है इसे तीखा होता है पहले माता पिता बताते उसको खाते हो अरे तीखा होता है में आता है। वैसे परंपरा से ऋषियों ने अनुभव किया थे, परंपरा से तो आया ना बात श्रद्धा ना हो तो कौन माने श्रद्धा ना हो तो भी साहित्य, स्टोरी, स्टोरी लव है, नहीं राम सीता की लव स्टोरी कृष्ण का राधा की लव स्टोरी है भागवत <laughs> बात है ना अब देखने वाले लव स्टोरी देख सकते तो बड़ा पूछ आपकी भावना है इसलिए आप उसको मान रहे हैं। न मानने वाले नहीं मानता है। ये सारी चीजें परंपरा से हैं, परंपरा से मान रहे हैं। ऋषि ने देखा है ये पुराणों में लिखा है और हम उस पर विश्वास कर रहे है। आते हैं अतः हम मानते कि ऋषियों ने गणेश जी से बात किया व्यास वर्ष बैठे सामने गणेश जी बैठे थे बोलते ही वो लिखते गए कहानियां है ना उसको हम मानते हैं श्रद्धा है हमारी इसलिए वो सच है उन्होंने श्लोक बना के दे दिया भले हम दे ना दे मान के चल इसी ने देखा था और उन्होंने बनाया है और हमें दिया है इसलिए उसको मान के उसके अनुसार मूर्ति बना बनाकर पूजा करके सब कुछ केवल श्रद्धा का खेल है सारी दुनिया है में कुछ मान्यता है आप क्या मानते उस पर है? मानो तो है नहीं तो नहीं जबरदस्ती कहा जबरदस्ती टिकती भी नहीं कब तक तो टिकेगी जबरदस्ती जिसे पढ़ने वाले आते हैं उन सब के जबरदस्ती होती है श्रद्धा शुरू शुरू आ रहे हैं ना वो भी ये बड़ा विद्वान है मान के आ रहे हैं माने हुए हैं केवल अभी अंदर में जो श्रद्धा है सीधी बनावटी ही है शुरू सुने हुए ना उसके अंदर पर आ गए हैं अब आने के बाद यहां कटवी अनुभव हो जाए तो सारा श्रद्धा डमाडोर हो जाता है जिस उद्देश्य को लेकर आया उद्देश्य वालों जैसे चारा वैसा नहीं मिलता है तो क्या करेगा बजान तो करेगा चारों तरफ था। कहा श्रद्धा ये श्रद्धा जो टिकती है लक्ष्य के आधार पर चलता है हमारी अपनी लक्ष्य मिल रहा है प्राप्ति होने की संभावना दिख रही है तो हम उसमें श्रद्धा बने हुए हैं भगवान की पूजा कर लग रहा है कि हमको भगवान बचा रहे हैं हर जगह में परेशान बढ़ो अच्छा कर दिया हमारे साथ हम सही जगह पहुंच रहे हैं सहारा ठीक हो रहा है तो आप भगवान को मान हो और जितनी भगवान पूजा करोगे उतनी तो तुम्हारा सारा काम बिगड़ते ही जाए तब क्या करोगे मूर्ति उतार गंगा नहीं फेंक तो दोगे क्या पूजा हो जाए बेकार जा कुछ भी आज तो मेरे को मिला नहीं इस पूजा करने से तो क्या फायदा बहुत लोग ऐसे नास्तिक हो गए बहुत लोग उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तुम पूजा इस जन्म करने की तुम्हारे भाग्य से तुम पुण्य से कर रहे हो लेकिन ऐसे भी पाप कर्म है तुम्हारे पिछले जन्मों का जिनका भोग तुम्हें करना पड़ रहा है और ये जो मैं पूजा कर रहा हूं वर्तमान फल के भले में कर रहा हूं फल ना भी मिल रहा है तो इसको तप मान यह भावना नहीं जग पाती नास्तिक हो जाती कई जगह महात्मा आए, लाल भी ले लिया ब्रह्मचारी भी गड़बड़ा गयाना तो है है, से क्या कर्म लोग क्या आया कैसे आया भगवान जाने पतन तो पतन ही है ठीक है तपस्या कर रहे अगले जन्म का और सुधरेगा अगले जन्म में दोबारा पतन नहीं होगा ये अच्छी बात है तो हमारे दृष्टिकोण में अन्य क्षेत्र का हो चाहे शूद्र के घर का हो का घर का हो कोई भी अन नहीं हो होता कभी पहली हूँ जो कहते हैं अन्न है। अन कभी अपवित्र नहीं होता तो अपवित्र आपका मन है जो खाने वाला जैसे आप बता रहे इसलिए उस समय हमें ज्ञान तो, तो नहीं था ना कहीं भी खाए लेकिन उस समय हमें यह मालूम नहीं था खाना कैसे खाना चाहिए मालूम अब वो असर कर गया क्योंकि हमारे मन ना अपवित्र था ना हमारा मन सही नहीं था खाना खाओ इसे जैसा खावे अन, वैसा बनेगा मन खाने की प्रक्रिया मुख्य है खाना मुख्य नहीं जैसा अन्न वैसा मन ऐसा नहीं कहा जैसा खावे जैसे खावे का मतलब क्या जैसे तुम खाते हो तुम्हारी खाने की प्रक्रिया पर निर्भर पर कैसे भावना कर और यदि हवन की बुद्धि से खाओ ब्रह्मार्पण करके खाओ ईश्वरार्पण करके खाओ यज्ञ के रूप में उसको खाओ प्रत्येक बार स्वाहा कुछ भी खाओ कोई भगवान का नाम लो विष्णव स्वाहा रामा स्वाहा कृष्णा है स्वाहा गोंदा है स्वाहा कुछ भी स्वा कर देखा यज्ञ होगी आपने खाने ही नहीं खाया और तृती भी हो गई यज्ञ का यज्ञ हो गया अन्न का कोई दोष नहीं और तो कह रहा हूँ एक पंथ तो काशवा के नहीं हुआ मन भी पवित्र रह गया गड़बड़ी नहीं होगी मन पर उस अन्न में कहा दोष ये खाने में हम बुद्धि से रसा जो खाते हैं ना वो हम लोग का रजोगुन तब तो करता है खाते वक्त आपका गमन तो कैसा है तो यार स्वाद से खा रहे हैं रजगुनी होकर खा रहे हैं तो मन रजोगुण हो जाए। जैसे जल तो जल है जल में क्या दोष है जैसे जैसा रंग डालो वैसा रंग हो जाता है पीला डाल तो डालो तो रंग पीला हो जाएगा नीला डालो तो नीला हो जाएगा हरा डालो तो हरा हो जाएगा जैसा अन्न भी मन में जैसे भावना करके डालो जो भावना उसमें डाल रहे हो खाते वक्त तमोगी भावना से खाओगे तो अन्ना आपको तमोगी हो जाएगा रजोगी भावना रख करके खाओगे तो अन्न आपको रजगुण बना देगा सात्विक भावना से खाओगे अन्न से सात्विक प्रक्रिया होगी खाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण ज्यादा है अन्न स्वतः दोषवान नहीं होता जब बनाने वाले का भी असर करेगा अन्न में स्व तो कुछ नहीं है बनाने वाला किस भावना से बना रहा है वो भी असर कर अन्न अपने आप में तो शुद्ध है बनाने वाला और खाने वाला उनके मन की स्थिति पर निर्भर है अन्न सात्विक है राजसिक है। यदि गीता में क्या मधुर लस्य स्निग्ध जैसे सात्विक सात्विकारे सब है अन्न भी उन्होंने भेद कर दिया वहां तात्पर्य वो है नहीं समझना कि घी डाल के मीठा खा के डाल के खाए तो सात्विक हो जाएगा वो घी मीठा खा के मर जाएगा डायबिटीज वाला सात्विक क्या होगा वही मैं कह रहा हूँ वही तो कह रहा हूँ वही सब श्लोक सात्विक आहार काटम लाउन और रजोगणी बताया परिषितमोम इत्यादि बता दिया ये तो भौतिक दृष्टिकोण से व्याख्या कर दिया उन्होंने उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपके भाव अन्न जैसा भी है बनाने वाला भगवान के भजन करते हुए स्मरण करते हुए बनाता है वो आहार जैसा भी आहार होगा वो सात्विक हो जाता है तो और वाला बनाने वाला सही ढंग से बनाया खाने वाला सही ढंग से नहीं खाया तो भी हाथ बदल जाता कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो सही है। मुक्ति चीज तो यहाँ जो पड़ रहा है वो तो लास्ट मिनट में ढंग से ना मरते वक्त भी याद कर ले तो भी मुक्ति होता है भगवान ने कहा डालते वक्त भी भगवान का नाम याद करो तो सारा दोस्तों को मजाएगा दोनों सही बना दिए तो सर्वोत्कृष्टता है चाहे बनाने वाला का मन चंगा हो खाने वाला का नाम मन भी चंगा होनी चाहिए सर्वोत्तम कम से कम खाने वाला तो सतर्क रहे तो सब दोस्त तो खत्म और भौतिक अन्न है भौतिक चीज तो है ही है सात्विकता तो तो तो <laughs> राज अलग चीज है वस्तु के स्वभाव एक अलग चीज है भगवान जो कह रहे हैं वस्तु के स्वभाव क्या घर पर कर रहे हैं वहां गीता में मिठास कड़वा खट्टा ये सब जो है वस्तु के स्वभाव के आधार पर बोल रहे हैं वह परिवर्तनी है सात रहेगा मीठा चीज कड़वा जो होती है वो राजी रहेगा सड़ावा होगा भौतिक दृष्टिकोण से कह रहा है वो तो तो हो, नहीं बदलेगी थोड़ी भगवान का नाम किस चीज को बदलता है आपके अंतरों में शुद्ध करता है आपको भी नहीं बदलता है बुढ़ापा को बदल नहीं सकता भगवान का नाम बुढ़े नहीं हो होता थोड़ी वस्तु के ईश्वर ही नहीं बदल रहा है। था हम कहा बढ़े नहीं हुए पैर में कृष्ण भगवान शरीर छोड़े तो वो लीला करती इसीलिए उसे दिखा रहे हैं साफ साफ मैं ईश्वर भी अवतार ले लो तो भी वस्तु का स्वभाव बदल नहीं सकता बल्कि मंत्र आप कुछ देर कर सकते अग्नि आपको चलाएगा नहीं मंत्र शक्ति से लेकिन को ठंडा कर दो ये नहीं होता मंत्र शक्ति आपके आपकी उल्टा मंत्र का प्रयोग भी कुछ समय तक के लिए होता है जितने समय से अग्नि में उसको दिखाना है खेल तब तक वो अपना मंत्र का प्रयोग करेगा और आर पार हो जाएगा उसको जलाएगा ऐसे लोगों ने आम से देखा है ये सारी चीजें वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगी कुछ देर के लिए वस्तु के स्वभाव को स्तब्ध कर मंत्री मणि औषधि मंत्र से भी होता है मणि से भी चंद्रकांत मणि सूर्यकांत न्याय शास्त्र का लगता औषधियों से होता है जड़ी बूटियों से इस तरह के चीजें हैं कुछ हम लोग बलिज्ञान है या नहीं है लेकिन वस्तु के स्वभाव का परिवर्तन कहीं भी कुछ देर के स्तब्ध कर लो अपना कार्य सिद्ध कर लिया बाद में को वही है वेदांत तो दिया कैसे ज्ञान जो है यही परोक्ष ज्ञान कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति बुद्धियादि साक्ष्य आनंदात्मान अनुलिख्य अविषय प्रत्येक मैंने बुद्धियादि का जो साक्षी होता आनंद जो आत्मा है उसको उल्लेख न करते उसको विषय न करते हुए स्पर्श भी नहीं किया और से क्या जाता ब्रह्मस्थित्यव सामान कारण जायम ज्ञान अत्र असनाया परोक्षद ही पर परोक्ष सत्य ब्रह्म इत्यादि जन्य से जन्य ब्रह्म जो सामान्य आकार है वही यहां पर उपासना में परोक्ष ज्ञान सबसे करके उसी मानते हैं इसी में दृष्टान दिया जिस पर इतना बात हो गया विष्णुआदिपत ही विष्णुआदिमूर्ति प्रतिभा प्रतिपादक शास्त्र जन ज्ञानवत्त विष्णुआदिंग की मूर्ति का प्रतिपादक जो शास्त्रों के समान श्लोकों के समान शास्त्रीन विष्णुआदि मूर्तें चतुर्भुजत्वादी विशेष प्रतीत है तद ज्ञान से भी कुथा और पक्ष कहता है शास्त्र से विष्णुआदि की मूर्तियों की चतुर्भुजत्वादी स्पष्ट ज्ञान हो रहा है ना विशेष ज्ञान ही तो हो रहा है आप उसको भी सामान्य कैसे बोल रहे हो परोक्ष कैसे कह रहे हो त्ञानो पर ज्ञान से आप कुथा उस ज्ञान को परोक्ष क्यों कहते हैं कैसे कह रहे हो आप इत्याशं तो सिद्धांति कहता है चतुर्भुजा देवगता वह भी मूर्ति अक्षय परोक्ष ज्ञानी न तदा विष्णु अपने कौन से जब आप मूर्ति को देख रहे हो तो आपको भगवान दिखाई दे रहा है क्या अक्षय ही तथा विष्णु न इच्छते उस समय वह विष्णु को वह देख नहीं रहा है वह जानता है बिल्कुल साफ है भगवान का मूर्ति ये भगवान नहीं है ये सब जानते हैं भले श्रद्धा कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं अभिषेक कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से ठोस आपको दृढ़ निश्चय होता है ये एक पत्थर का मूर्त इससे मैं भगवान की भावना कर रहा हूँ ये भगवान ही है ऐसा कोई नहीं करता कोई अंकों से साक्षात तो भगवान को बैठे हुए देख रहे हैं क्या फिर आप जंग गंगा जब जनवरी महीने में शिवजी पर कैसे जल आपको मन में नहीं आएगा वहाँ भगवान वहां बैठे हो आप जैसे शरीर वाले होकर के आपको मेरे शरीर को भी ठंड लगेगा नहीं तुम तो, तो कमर उड़ाते हो रात में लोग भावना से क्या करते भगवान तो कमर उड़ा के सोता है भगवान को ठंड लगता मानते हो कहीं जल कैसे उड़ा दो बैठे हैं इसे आप मान रहे इसका शिवजियाँ बैठे भावना से पत्थर पर डाल दोनों है उन्दार उन्दार कम्बल भी उड़ा रहे रात को और दिन में ऐसे भी कर दे रहे हैं खुद पढ़ तो गर्म पानी चाहिए भगवान पर गर्म पानी से अभी करो ना फिर पंडित कह रहे हैं गर्म पानी से अभी नहीं, नहीं होगा बोले तो पंडित गर्म पानी तो पितरों को देने दे होता है भगवान भी तो दौड़े गर्म पानी पितरों को गर्म पानी दी जाती है उसने उसने चला उसका यही तो फिर आप भले ही भगवान बैठे तो कहेंगे गर्म पानी से मत गए ठंडे पानी दो इधर थोड़ी है तो भगवान को ऐसे कर करना पड़ता तो पुर्ण पुर्ण पुर्ण कहा जाते है महाज्ञानी महा है वो उसके ज्ञानी नहीं है कोई हाँ महान ज्ञानी पुरुष लोग है क्योंकि वो जानते आप किस कदर के हो इसलिए आपके साथ वैसे कराते हैं जैसा आदमी वैसे कराना पड़ता है तो कराते भी तो तो तो कर तो आप कहोगे तो। तो तो तो अरे पंडित जी आप तो गर्म पानी से बैसे करते हो हमसे क्यों ठंडे पानी से कराते हो आप नहीं बोलोगे क्या आदमी ऐसा है ना उनको उनको उनसे जैसे करोगे वैसे खुद को करना पड़ता है तभी वो मानेगा आप अलग ढंग से करो दूसरे से कराओगे आप तो ऐसे करते हैं। हम से क्यों कराते तुरंत तर्क कर, तो कर इसीलिए बन गई भाई करोगे बाप भी बेटे का जूता बा भी वैसे यहाँ पर पंडित को भी मुर्ख जैसे मुर्ख जैसे व्यवहार करना पड़ता मुर्खों के साथ पीछे से करे ना करे पूजा पाठ हो हमने क्या न मत इसलिए हम पंडित को देख करके हम नहीं बोलते पंडित का ज्ञान को देखो वो क्या कर रहा है वो मत देखो भावाद्वैतम कुरियातम इसे कहा है कुरियात भावाद्वैतम भावित करो क्रियाद्वित मत करो गुरु के बारे में आया श्लोक क्या कर रहे हैं उसको नकल मत करो उनकी आपकी स्थिति है वो जिस साधना क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे है? उसके को कैसे जीना पड़ रहा है क्या खाना पड़ रहा है कर। भाव करो वो जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान के अंदर जो वो, वो करने को बोल रहे हैं आप उसके साथ जरूर वैसे कर वैसे ये पंडित जो क्या कर रहा है असल में मूर्ख लोग क्या कर नकल करने लग गए ना अब पंडित को मजबूरी में क्या करना पड़ा उसको उनके जैसे ही व्यवहार करना पड़ गया भले कितने भी पढ़े लिखे रहे पंडित क्या करें अगला जो मूड आया है जलन समर्पण मेरे जल क्या होता है पूछता है अब क्या करे उस पानी में समर्पण बोलना पड़ा पंडित से चल भाई तेरी भाषा ही बोलो और क्या करें पानी में समर्पयांगी कपड़ा में समर्पयांगी वस्त्र समर्यापण नहीं बोल रहा था कपड़ा समरपे आम ही बोलेगा वो और अगला कपड़ा डाल देता है तो एक पंडित ने तो पंडित से लड़ाई कर दी एक वक्त ने वो बोलता कि आजकल कपड़े के जगह पर क्या करते हैं सूत को ही डाल देते हैं ना वो वो तो कहते रे अरे पंडित कह रहे हो कपड़ा में धागा डाल रहे हो बोलो ना धागा <laughs> अब क्या करे ऐसे मोडो अब पंडित जी बोल ठीक है ठीक है भाई गलती हो गई धागा रख धागे को दे वो क्या कहे लड़ेगा क्या उस मूर्ख से उसको क्या समझाएगा भावना क्या होती है भाई कपड़े की भावना करो ऐसे कहेंगे तो मानेगा ही नहीं वो लड़ेगा वो? इसे देश के आधार पर लोग के आधार पर सब पर निर्भर होता है व्यवहार कैसा होता है अंदर ज्ञान कुछ रहे इन व्यवहार में अलग ढंग से करना पड़ेगा इसे व्यवहार का तो इतनी तो नहीं करना किसी का व्यवहार को देखकर उसका नकल नहीं करना है ज्ञान लाओ और ज्ञान के आधार पर उसके और याद तो लो तो कपड़े का नकल कर देते हैं हम ऐसे कपड़े पहन लगे तो चले सब ऐसे कपड़े पहने लग जाएंगे हमने दाढ़ी छोड़ दे सब ने दाढ़ी छोड़ना शुरू कर दिया और ज्यादा दस सब, तो सब ये सभी कपड़ा डालते हैं क्यों वो महाराज लगाते हैं बड़े महाराज इसलिए भी ऐसे कपड़ा डालेंगे उनके जैसे कपड़ा पहनने से उनके जैसे बाल छोड़ने से ज्ञान हो जाएगा ज्ञान उनके जैसे माला पहन ले वो दो मुखी हम भी दो मुखी कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके माला पहन लेगा ये सब नकल नकल ने ही नुकसान किया देश को परंपराओं को सारी चीज़ को जिस विषय में, में नकल करना है चाहिए उसमें तो नकल नहीं कर रहे हैं जिसमें नकल नहीं करना है नकल नहीं करना, उसको नकल कर रहे हैं ध्यान का नकल करो वचन का नकल करो ज्ञान का नकल करो वो जितना मेहनत किए पढ़े हैं आप भी मेहनत करो पढ़ो वो नहीं करेंगे बाहर ही नकल करते रहो गरे का गरे बाहर से गुरु नहीं? गुरु जैसे नकल बना नहीं बाहर से गुरु जैसे नकल करने के लिए थोड़ा अकल लगाना चाहिए किस चीज का नकल करना किसका नहीं नकल करना शास्त्र कहते नकल ज्ञान का नकल करो क्रिया का नकल मत करो तीसरे यहां पर भी कह रहे कि देखिए शास्त्र के द्वारा आपने के उसको जाना है चतुर्भि अवगत हो मूर्ति मूर्ति का उल्लेखन ना करते हुए मूर्ति अनुल्लेखन चतुर्भुजा क्या होगा पर भी शास्त्र ने मूर्ति का कथन नहीं किया कि केवल भगवान का वर्णन कर दिया और उसके बाद आपने मूर्ति बना लिया है ना शास्त्र थोड़ी कहा भगवान का मूर्ति ऐसा होता है नहीं भगवान चतुर्भुज वाले होते कहा भगवान का मूर्ति चतुर्भुज होता है नहीं कहा आपने क्या किया चतुर्भुज भगवान का मूर्ति बना लिया शास्त्र ने तो मूर्ति का उल्लेख नहीं किया केवल भगवान का उल्लेख कर लिया इसी और ब्रह्म ने यहां ऑपरेशन क्या किया ब्रह्म का उल्लेख किया प्रत्येगात्मा का उल्लेख नहीं किया फिर तो उपासना क्या समझा उसको वही मई होकर उपासना करा विधिवशात इसी तो और मूर्ति में विष्णु की भावना करते हुए विधिवशात पूजा पाठ कर लेते हैं यद्यपि अक्षय परोक्ष ज्ञान ये व्रियों के दृष्टिकोण में विष्णु का वो परोक्ष ज्ञान ही है ना विष्णु का अनुभव हो गया है क्या नहीं हुआ इसे अक्षय ही परोक्ष ज्ञान एवं क्यों न तदा विष्णु क्योंकि अब तक उसको विष्णु का अनुभव ही नहीं हुआ है उसी प्रकार यहां पर भी ना ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं है अतएव अहम ब्रह्मा से हमारे लिए परोक्ष ज्ञान ही है यथा यह मूर्ति ही विष्णु हूं ये परोक्ष शास्त्रे चतुर्भुजत्वादि विशेष प्रतीत शास्त्र के द्वारा विशेष चतुर्भुजत्वादेश होने पर भी चक्षुरादिष्णुमूर्तिषयी कुर्वन चक्षुरादियों के द्वारा विष्णुमूर्तियों को विषय न कर्तव्य पुरुष परोक्ष ही है तथा क्योंकि न तदा तथा उपासना काल उपासना काल में विष्णु उपास न इच्छते विष्णु ने जो उपास्य है, है उसको जो दर्शन नहीं किया है ने इंद्रिय विषय करो दी इंद्रियों की तरह विषय नहीं कर पा रहा है ये उपासना का मूल आधार है अनुभव नहीं है परोक्ष ज्ञान है इस परोक्ष ज्ञान के आधार पर हम उपासना करेंगे तो अवश्य वह अनुभव प्राप्त होएगा विष्णुआ गोचर ज्ञान से व्यक्ति उल्लेखित्व भाव आप भ्रमत्व विषय विष्णुदिषे विषय ज्ञान ज्ञान का के द्वारा व्यक्ति का उल्लेख न होने से भ्रम होगा जनित्रण तो से जन्य परोक्षण भवे ना तत्वेदन प्रमाणन शास्त्रेण सप्तमूर्तभा किसी चीज को परोक्ष मात्र से वो अत्यंत भ्रांति नहीं माना जाए। परोक्ष होने वाद से कोई वस्तु को भ्रांति नहीं कहा जाता है व्यवहार में भी ऐसा ही वाकत तो आवेदन करने वाला है ऐसा नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि वह परोक्ष ज्ञान भी शास्त्र रूपी प्रमाण प्रमाण जन्य तो प्रमाणिक है यथार्थ ज्ञान अगर यथार्थ परोक्ष ज्ञान ऐसे कहा जाएगा यथार्थ परोक्ष क्योंकि जो है अंत में क्या होता है अंत में में फल रूप क्या मिलेगा विष्णु मूर्ति का साक्षात अनुभव हो जाता है इसीलिए विष्णु करा देने वाला होने के नाते पूर्वोक्त ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान है वो यथार्थ ही माना जाएगा परोक्षा तो परोक्ष ज्ञानोत्तम भ्रांति ज्ञान के कारण न किसी भी ज्ञान की होने मात्र से वह भ्रांति ज्ञान ऐसे कहने में कारण नहीं बन सकता परोक्षता या अपरोक्षता भ्रांति और यथार्थ का नियामक नहीं है किंतु विषय कि भ्रांति का नियमन कौन कर रहा है भ्रांति और यथार्थ का भ्रांति का नियमन विषयगत असत्यत्व करेगा और यथार्थ का नियमन विषयगत सत्यत्व करता है विषय सत्य ज्ञान चाहे परोक्ष चाहे अपरोक्ष हो तो ज्ञान यथापै और विषय असत्य है चाहे वह ज्ञान अपरोक्ष भी हो जाए तो भी तो भ्रांति हैजत हो रजत क्या है, है? आंख कौन से देख रहे हो फिर भी वो भ्रांति है क्यों उसका विषय रजत बाधित होता है और अष्णुग्रह मूर्ति में देख रहा हूं भ्रांति नहीं है भले विषय नहीं दिखाई देता है किंतु यह निश्चय है विषय बाधित नहीं विषय बात करिए शास्त्र जी ज्ञान शास्त्र जन ज्ञान होने से उस ज्ञान में विष्णु कोई भ्रांति नहीं मान सकता भले वो विष्णु विषय जो बिता विष्णु कहता है परोक्ष है अपरोक्ष नहीं किंतु उस विषय में सत्यत्व का निश्चय है अतः अच्छा ज्ञान अपरोक्ष हो जाए या ज्ञान परोक्ष हो जाए वह भ्रांति का नियामक नहीं होता किंतु विषय का तो सत्यत्व राशत तो ही भ्रांति और यथार्थता का नियामक कारण नमाणभूते तो ने शास्त्रों ने यथार्थभूता अवभाषना के द्वारा विश्वादी वस्तुओं का अवभाषण करने से यह ज्ञान परोक्षाने के बावजूद भी यथार्थ है नित्रता फिर आपने उसको समाधि भ्रम क्यों आप कहा आप कह रहे हो ज्ञान भ्रम भी नहीं है और फिर भी कभी भ्रम भी है कभी ज्ञान अपने आप में भ्रम नहीं है वस्तु शक्ति हो रही कि संवाद क्यों कहते हैं कि वस्तु का वा, वा, वास्तु में भी अप्रोक्ष नहीं हुआ क्योंकि यथार्थ जो वस्तु होता जो विष्णु है वह पत्थर में वह अविष्णु में विष्णु के हमने भावना किया है इस दृष्टिकोण से समाज भ्रम कहा जाता है इन उस मूर्ति को बनाने के पीछे शास्त्र से विष्णु का ज्ञान है वह परोक्ष पर इसे कौन चीज का हम संवाद भ्रम कर किसको किस को यथार्थ कर रहे अंतर समझना शास्त्र जन विष्णु संबंधित ज्ञान हैं और मूर्ति में विष्णु का जो ज्ञान है वो समाधि चीजें हैं मूर्ति में जो विष्णु का बुद्धि आप कर रहे विष्णु का ज्ञान जो हो रहा है उसको हम कहते हैं संवाद भ्रम क्योंकि वो हमें अंत में क्योंकि अविष्णु में विष्णु का हमने बोध कर लिया अतः वह हमारे लिए संवाद भ्रम कहा जाता है क्योंकि फलता अंत में हमको विष्णु की प्राप्ति होती है और जो दूसरा है केवल विष्णु का जो ज्ञान है, मूर्ति से कोई मतलब नहीं इसे क्या कहा था मूर्ति अनुल्लिख्य क्या कहा था मूर्ति का संबंध की बिना केवल विष्णु का जो ज्ञान है यथाप्त से? से. वो भ्रम नहीं है था वो दोनों भ्रम चीजें हैं इसे दोनों खिचड़ी नहीं करना सच्चिदानंद व्यक्ति उल्लेखिन ब्रह्मतत्व ज्ञान से शास्त्र ज्ञान जनस्या कुथ पक्ष कहता है सचिदानंद व्यक्ति का उल्लेखन करने वाला प्रकाशन करने वाला ब्रह्मतत्व का जो ज्ञान है शास्त्र होने के बाद भी वह परोक्ष कैसे हो सकता है अपरोक्ष तो प्रत्येक पुल्ले का भावा तो सिद्धांत कहता है वह तब ना न होगा जब वही महू समझोगे वैसे केवल भ्रम को बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा क्या नहीं, नहीं। वो तो आप ही है जब तक मैं ही वो हूं करके अनुभव नहीं होगा तब तो उसे अप्रोक्षता हो नहीं सकती और जब तक इसका निश्चय नहीं हुआ है, तब तक क्या माना जाएगा उसको परोक्ष कौन है प्रत्येक तत्व को उल्लेख होना अहम तो उसके साथ जुड़े बिना उसको अप्रोक्ष नहीं माना जाएगा तत्व का शब्द जन ज्ञान है अहम ब्रह्मा उसके अप्रोक्ष तब होगा जब अहम को ब्रह्म के साथ तालात्व करता हुआ अनुभव कर लिया जाता है उससे पहले नहीं कहते का का का प्रयोजन प्रत्येक में जो कुटस्त रूप उल्लेख प्रकाशन हुआ नहीं है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं परोक्ष जब तो हो तक वह ना हो तब तक परोक्ष ज्ञान ही कहा जाएगा सच्चिदानंद रूप से शास्त्रात्नेल्लिखन प्रत्यंचन साक्षर तत्व ब्रह्म साक्षात देखो सोलवा और अठारवा श्लोक लगभग समान है यह सच्चिदान रूप है ना वह क्या था चतुर्भुज रूप ठीक वह मूर्ति का अनुलेख और यह किसका अनुलेख है प्रत्येक तत्व का अनुलेख अनुलिखन प्रत्यंचन साक्षनम वह अक्षय परोक्ष ज्ञानी है वह यहाँ ज्ञानी रहेगा वो क्यों तथा विष्णु नही इच्छते और यहाँ क्या था? तो क्षात नोलोरे का बिलकुल सदृशता है उल्लेख नहीं थी और यहां क्या है प्रत्येक साक्षी का उल्लेख नहीं है अतएव इसको ब्रह्म का पुरो ज्ञान कहा जाता है उस समय जब वो उपासना कर रहा है अब उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ जैसे वहां विष्णु की मूर्ति की पूजा कर रहा है तो विष्णु का साक्षात्कार नहीं होता तो सर यहां पर भी यह जब उपासना कर रहा हूं उस उपासना काल में ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होने से इसको परोक्ष ही माना जाएगा अच्छा यथा विष्णु का ज्ञान परोक्ष होता हुआ यथार्थ है उसी प्रकार ब्रह्म का जो ज्ञान हुआ है सच्चिदानंद वो भी परोक्ष होता हुआ यथार्थ कि उसकी उस ज्ञान पर जो मैं उपासना करूंगा वो उपासना समाधि क्योंकि अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है और साक्षात्कार में फल देने वाला होने के कारण से उसमें हम क्या कहते हैं समाधि जैसे मूर्ति की पूजा करते भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाएगा फल तो मिलता ही उसके बाद तो यहाँ पर भी अहम का चिंतन करते करते जगत मिथ्यात्व के द्वारा हम जब भाई सारा शर्रा सारा जगत की जो है मिथ्यात्षेख पूर्वक अहम ब्रह्माश का अनुभूति जब कर लेंगे तब ब्रह्म साक्षात्कार तो हो ही जाएगा इसे उपासना काल में साक्षात्कार आप उपासना काल में जो ज्ञान हमारे पास है वह ज्ञान परोक्ष ही होगा किंतु वह शास्त्रजन ज्ञान का होने के विषय यथार्थ ज्ञान ही है किंतु उपासना संवाद भ्रम है, क्योंकि वह समाधि इसीलिए है क्योंकि साक्षात्व यथार्थ फल हमें वांछित फल को प्रदान करता है